तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रतिबोध मतम इस प्रथम पाद के व्याख्यान रूप भाष्य में भाषकर भगवान इस प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का सिद्धांतानुसार अर्थ बता चुके हैं समस्त वृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन आत्मा ही मैं हूँ ब्रह्म यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है ये सिद्धांतानुसार अर्थ है प्रतिबोध विदितम मतम का समस्त वृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन है ब्रह्म वो मैं हूँ ऐसा ज्ञान ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है कुछ लोग प्रतिबोध विदितम पाद की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं उनमें से सर्वप्रथम वैशेषिकों ने प्रतिबोध विदितम मतम की जो व्याख्या की उसका अनुवाद करके वैशेकों के व्याख्यान का उसमें विद्यमान दोषों को बताया गया वे कहते हैं कि बोध शब्दित ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है और आत्मा उसका आश्रय है बोध स्वरूप नहीं है मैंने चेतन नहीं है चैतन्य का वो ज्ञान का वो आश्रय है ज्ञान स्वरूप नहीं है तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों का विरोध होता है और विकारित्व आदि की आपत्ति आती है ये सब दोष बताए गए थे फिर एक देशी जो अन्य है उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बताए गए पुनः इत्यादि से बताया गया कि आत्मा को यदि कहेंगे प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य का अर्थ करते हैं आत्मा की स्वसंवेद्यता आत्मा स्वसंवेद्य है ऐसा प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का अर्थ है अन्य प्रकाश नहीं है स्वसंवेद्य है कहते इस प्रकार का वाक्य करेंगे इस वाक्य का अर्थ करेंगे तो इसमें आत्मा में सोपाधिक्व की आपत्ति आती है क्योंकि युक्ति बताती है वेदिता तथा वेदन से वेद्य भिन्न होता है और वेद्यता कहो या संवेद्यता कहो संवेदन का विषय कहा जाता है संवेद्य उसमें रहता है वेद्यता संवेद्यता धर्म और ये संवेद्यता वेदिता तथा वेदन से अन्य में रहेगी वेदिता तथा वेदन को तो विषयी कहा जाता है संवेद्य नहीं कहा जाता उसमें संवेद्यता नहीं रहेगी ज्ञान तथा वेदिता में तो मानना पड़ेगा संवेद्य आत्मा है का अर्थ आत्मा का एक अंश विषय है और एक अंश विषयी है इसका अर्थ है अंशी आत्मा है तो आत्मा में स्वतः तो अंशित्व तो नहीं है तो कल्पना करनी पड़ेगी सोपाधिक्व की उसके जो जीव हैं बुद्धि बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य बुद्धिस्त चिदाभासमें से उपाधि अंश बुद्धि में उपहित अंश साक्षी की संवेद्यता साक्षी संवेदन स्वरूप है और उसका विषय है बुद्धि आत्मा की साक्षी की उपाधि होने से उसे आत्मा माना जा रहा है और उसमें संवेद्यता तो सोपाधि का आत्मा हो जाएगा उपहित तो अंश का संवेद्य उपाधि अंश आत्मा का यह मानना पड़ेगा तो निरूपाधिक निरुपा, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं माना जाएगा ये प्रतिबोध प्रतिबोधविधित मतम का अर्थ स्व करेंगे तो ये सब चर्चा एक देशी के मत में दूसरे जो एक देशी थे ये आत्मा में सोपाधिकत्व की आपत्ति आती है ये बता करके कि अब बौद्ध पक्षे इत्यादि से बौद्ध ज्ञान को सुसंवेद्य मानते हैं ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा मानने पर भी बौद्धों के तरह उसे स्वसंवेद्य क्यों नहीं कहते हो इस प्रकार की शंका बुद्ध के अनुयायी कर रहे हैं उनकी इस शंका का निराकरण करने के लिए बौद्ध पक्ष इत्यादि भाष्य है।, है टीका में। तव तब किम सह बौद्धपक्ष कहते हैं बौद्धेन स्वसंवेद्यम इज्ञानम इष्टम तो बौद्ध लोग मानते हैं कि ज्ञान स्व संवेद्य है ऐसे आत्मा को ज्ञान स्वरूप मान कर के बौद्धों के तरह संवेद्य मान लो तो आत्मा संवेदन स्वरूप सिद्ध नहीं होगा संवेद्य मानने पर ये जो आप कह रहे हो ये गलत है बौद्ध जैसे ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं ऐसा संवेदन स्वरूप संवेदन यानी ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप आत्मा भी स्वसंवेद्य है ये मान लो आप ऐसा आग्रह यदि बौद्ध करेंगे तो एक कि तव किन्न सत आह उनके इस आग्रह का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यता क्षणभंगुरत्व निरात्मक विज्ञान से जो ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं उस पक्ष में विज्ञान में क्षण भंगुरत्व की आपत्ति और निरात्मकत्व की आपत्ति आती हैं। ये अनिष्ट प्रसंग आता है ये कहते हैं कि बौद्ध पक्षे स्व संवेद्यतायाम इसका अन्वय विज्ञान के साथ करिए कि विज्ञान से स्वसंवेद्यता तू विज्ञान से क्षणभंगुरत्व स्यात्। विज्ञान को स्वसंवेद्य मानने पर विज्ञान को क्षणभंगुर मानना पड़ता है क्षणिक मानन, मानने की आपत्ति आती है बौद्ध वैसा ही मानते हैं क्यों मानते हैं ये बताएंगे टीकाकार क्षणिकत्व तो स्वसंवेद्य मानने पर क्षणिकत्व तो की आपत्ति कैसे आती है ये बताएंगे और निरात्मक हाँ तो निरात्मकत्व तो की आपत्ति आएगी या निसाक्षिक विज्ञान मानना पड़ेगा क्षणिक विज्ञान तो वृत्ति है एक प्रकार से चित्त की और वह स्वसंवेद्य है कार्थिक उसका ज्ञाता दूसरा नहीं है साक्षी क्षणिक विज्ञान तो चित्त की वृत्ति है और वह स्वसंवेद्य है ये कहेंगे तो उसका कोई अवभाषक चैतन्य दूसरा नहीं होगा ना तो अवभास सिद्धांत में तो चित्त वृत्तियों का अवभाषक ही तो आत्मा है और निरात्मकत्व का अर्थ है उस वृत्ति के अवभाषक साक्षी का अभाव प्रसंग आएगा निरात्मकत्व की आपत्ति आएगी कारता तो बता रहे हैं अभी ये तो यानी अभाव है ये भी कहते हैं आप तो उस समय अभाव है कहते हैं तो वहां आभाव का अर्थ ही अभाव के साथ भी है जोड़ रहे का अर्थ है अभाव की सत्ता है तो स्वसंवेद्य तो हाँ। तो होने से ही तो क्षणभंगुर हो रहा है एक क्षण सत्ता है उसकी क्षणिकत्व सिद्ध हो रहा है और उसका कोई अवभाषक नहीं है स्वसंवेद्य है अर्थ दूसरा अवभाषक नित्य कोई नहीं है वो है और क्षणिक है क्षणिक होने से एक क्षण रहेगा पूर्व में भी नहीं रहेगा उत्तर में भी नहीं रहेगा और आत्मा तो नित्य है वेदांत प्रतिपादित आत्मा तो नित्य आत्मा का अभाव प्रसंग आएगा सर्वम क्षणिकम तो थोड़ी टीका है इसको देखिए को देखने के पहले थोड़ा भाष्य है इसी को देखिए कैसे क्षणभंगुरत्व तो और निरात्मकों की आपत्ति आती है और श्रुति विरोध होता है इसे कह रहे हैं नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोको विद्यते अविनाशीवात नित्यम विभुम सर्वगतम सवा एश महान अज आत्मा अजरो अमृतो अमरो अमृतो अभय इत्यादिया श्रुतयो बाध्य कहते हैं यदि बौद्धों के अनुसार ज्ञान को मानेंगे स्वसंवेद्य तो वो क्षणिक होगा निरात्मक होगा या आपत्ति क्षणिक स्वसंवेद्य मान्य पर क्षणिकत्व तो की आपत्ति आ रही है और क्षणिक मानेंगे तो इन श्रुतियों का बाद होगा ये कहते हैं कि विज्ञातूर विज्ञातेर विपरिलोपो न विद्यते अविनाशित यह श्रुति विज्ञाति शब्दित ज्ञान को संवेदन को विज्ञातुर्विज्ञातेर इसमें विज्ञाती शब्द का अर्थ है ज्ञान संवेदन और उसका विपरिलोपो न विद्यते इसमें विपरिलोप का अर्थ है विनाश नाश नहीं होता क्यों तथा तो अविनाशीवात तो तो वो अविनाशी होने से विपरिलोपो न विद्यते तो यह श्रुति उसे विनाश रहित बता रही है संवेदन को और यहां ज्ञान को स्वसंवेद्य मानने पर क्षणिक मानना पड़ रहा है एक क्षण रहता दूसरे क्षण नष्ट होता है तो विनाशी सिद्ध हो रहा है। तो श्रुति का विरोध एक और नित्यम विभुम सर्वगतम यह श्रुति भी उसे नित्य बता रही है व्यापक बता रही है सर्वगत बता रही है जो उत्पत्ति विनाशील है वह नित्य नहीं हो सकता सर्वगत नहीं हो सकता सवा एश महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभय यह श्रुति भी जन्म रूप विकार से रहित बता रही है और विज्ञान क्षणिक है तो उत्पन्न हो रहा है एक क्षण रह करके दूसरे क्षण में नष्ट हो रहा है। विकारी है तो निर्विकारुति का विरोध होगा बाधेरन इन अप्राम्य की आपत्ति आएगी और बौद्ध तो शब्द को प्रमाण नहीं मानते इन श्रुतियों का बाध उनको अभिष्ट है लेकिन हम वेदांती तो विज्ञान स्वरूप आत्मा को मान करके स्वसंवेद्य मानेंगे और उनके तरह क्षणिक मानेंगे तो इन श्रुतियों को अप्रमाण तो स्वीकार नहीं कर सकते ना ये श्रुतियां जैसा बता रही है ऐसा मानना पड़ेगा तो क्षणिक ज्ञान कौन सा होगा और क्या उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला ज्ञान तो टीका को देखिए स्वसंवेद्य मानने पर कैसे क्षणिकत्व की आपत्ति आती है ये टीकाकार बता रहा है प्रत्यक्ष वर्तमान विशिष्टे स्वात्मनि, स्वात्म क्षणि तदेव <coughs> विज्ञान प्रत्यक्ष न संभवति। विज्ञानवादी, जो विज्ञान स्वरूप, विज्ञानस्वे ज्ञानस्वूप <coughs> जो हैं उसे मानते हैं स्वसंवेद्य तो स्वसंवेद्यता है तो वो ज्ञान दो ही प्रकार का होता है एक तो प्रत्यक्ष दूसरा स्मृति तो ज्ञान में स्व संवेद्यता का अर्थ है ज्ञान विषयता वो प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता है या स्मृति तो मानना पड़ेगा स्मृति नहीं प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष के लिए तो नियम होता है कि प्रत्यक्ष वर्तमान विषय ही होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु बनता है विषय वह वर्तमान विषय ही हेतु बनेगा जिस समय ज्ञान उत्पन्न होना है उस समय विषय को रहना जरूरी है इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष रूप जो प्रमा है वह वर्तमान अवभासक होती है तो वर्तमान कालीन विषय को ही प्रकाशित करती है प्रत्यक्ष प्रमाण तो क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मि इसमें स्व शब्द से लेना ज्ञान को आत्मा शब्द का अर्थ है रूप तो स्व यानी ज्ञान का जो रूप है यानी स्वरूप है वो ज्ञान एक वर्तमान क्षण विशिष्ट हो गया दूसरा ज्ञान है अतीत ज्ञान जिसको कहा जाएगा वह पूर्व क्षण विशिष्ट हुआ और भावी ज्ञान वर्तमान क्षण के अनंतर आने वाले जो द्वितीय तृतीयादि क्षण हैं उनसे विशिष्ट हुआ तो इसलिए क्षणांतर शब्द से लेना वर्तमान क्षण से पूर्ववर्ती क्षण और वर्तमान क्षण के अनंतर आने वाले क्षण भावी क्षण अतीत क्षण भावी क्षण वर्तमान क्षण तो एक होगा तो अतीत क्षण विशिष्ट ज्ञान और भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान उसे कहा जाएगा क्षणांतर विशिष्ट ज्ञान तो क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनी शब्द का अर्थ है अतीत क्षण क्षण विशिष्ट ज्ञान भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान क्षणांतर विशिष्ट स्वात्मा शब्द का अर्थ होगा और सप्तमी है विषय अर्थ में इसलिए क्षणांतर विशिष्ट ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा वो स्व संवेद्य नहीं होगा वर्तमान ही का प्रत्यक्ष होगा तो मानना पड़ेगा कि जो अतीत क्षण विशिष्ट हैं और भाविक क्षण विशिष्ट हैं वह प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष से अवभाषित नहीं होगा तो फिर उसका अवभास किससे होगा अनुमान से तद विषय तो अनुमान होगा वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान विषयक ही हो जाएगा प्रत्यक्ष अति क्षणवशिन क्षण विशिष्ट भाविक क्षण विशिष्ट ज्ञान का तो अनुमान करना पड़ेगा ये कहते हैं कि क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम तो वही ज्ञान प्रत्यक्षम न संभवती <coughs> क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है वह वर्तमान विषयक ही होता है क्षणांतर तो विशिष्ट ज्ञान वो ज्ञानवेद्य नहीं होगा यानी प्रत्यक्ष नहीं होगा अतः क्यों न संभवती जो पांच नंबर टिप्पणी है उस पर टिप्पणी कार कहते हैं इसलिए कि वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है उत्तर क्षण विशिष्ट विज्ञान प्रति पूर्व क्षण विशिष्ट भूतत्वात् पूर्वम प्रति उत्तरस्य उत्तर वो भावी हो गया इसलिए वो विषय नहीं बनेगा और चार नंबर में लिखा है उन्होंने टिप्पणीकार ने कि भूत भाविनो अनुमानिक गम्यवात तो अतीत क्षण विशिष्ट होता है और भाविक क्षण विशिष्ट होता है पदार्थ वह अनुमान का विषय बनता है अनुमानिक गम्यत्व होता है उसमें बौद्धों के अनुसार तो अनुमानिक गम्यत्व और प्रत्यक्ष प्रति विशेष्य कारणत्व न जो प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रमा है उसका तो कारण होता है विषय वो वर्तमान होना चाहिए और संप्रति असतोह वर्तमान में जो विद्यमान नहीं है कौन भूत और भावी वह प्रत, तद प्रत्यक्ष नहीं होगा तो भूत भाविनो प्रत्यक्ष असंभव प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा इसलिए कहा कि क्षणांतर विशिष्ट तदेव विज्ञान प्रत्यक्ष न संभव अतः स्वात्म स्वयं एव विज्ञान प्रत्यक्ष वर्तमान वर्तमान लक्षण मत स तो अतः जिस कारण से एक ही ज्ञान ज्ञान को यदि नित्य माने क्षणिकत्व ख्ष, ख्ष, की आपत्ति कैसे आ रही है वो बता रहा है तो स्वसंवेद्य का अर्थ है कि अपने से ही प्रत्यक्ष अपनी प्रत्यक्षता के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है अपने से ही प्रत्यक्ष हो रहा ये कह रहे हो ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है तो ज्ञान यदि स्थाई होगा लेकिन क्षण तो अलग अलग है तो विशेषण के भिन्न होने से विशिष्ट भिन्न होता है तो अतीत क्षण विशिष्ट ज्ञान वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान से भिन्न है भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान भी वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान से भिन्न है और उसका ज्ञान का यदि प्रत्यक्ष होता है तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान क्षण विशिष्ट जो ज्ञान है वही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, सो हैं। का अर्थ निकलेगा वर्तमान वर्तमानता मात्र सत्ता सिद्ध होगी ये आगे कहते हैं कि अतः स्वात्मनी स्वयं एव विज्ञानम प्रत्यक्षम चेत तो वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान स्वयं ही प्रत्यक्ष है किसी अन्य का विषय बन करके नहीं ऐसा यदि कहोगे उसका अविभाषक अन्य ज्ञान स्वीकार नहीं करोगे तो वर्तमान क्षण मात्रम सत्व साथ तो वर्तमान क्षण में ही ज्ञान की सत्ता रहेगी पूर्व क्षण में भी और उत्तर क्षण में भी ज्ञान की सत्ता नहीं माननी पड़ेगी बस वो एक क्षण रहने वाले पदार्थों को क्षणिक कहा जाता है इसलिए ज्ञान क्षणिक सिद्ध होगा एक अर्थ है तो ये जो कहा था विज्ञानस्य से स्वसंवेद्यता तो क्षण भंगुरत्व सण भंगुरत्व का उपादन हुआ टीका में अब ये कहा था निरात्मकत्व चाह तो निरात्मकत्व कैसे होगा इसे टीकाकार बता रहे हैं कि स्वसंवेद्यवक्षिणो अनांगीकारात्रात्मच सद्रोतात्मा तो नित्य है वह अतीत वर्तमान और भावी तीनों क्षण विशिष्ट हैं वर्तमान क्षण विशिष्ट मात्र नहीं है स्रोत आत्मा साक्षी और आप वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान को स्वयं से ही प्रत्यक्ष मान रहे हो ये स्वयं से ही प्रत्यक्ष रूप स्व संवेद्यता यदि ज्ञान में है आपके तो फिर उसका कोई अवभाषक एक नित्य साक्षी नहीं है तो साक्षी को स्वीकार आपके द्वारा न किए जाने से निरात्मक ज्ञान सिद्ध होगा निस्साक्षिक ज्ञान सिद्ध होगा तो ये कहते स्व संवेद्यवे न बौद्ध वो क्षणिक ज्ञान को स्वसंवेद्य मान रहे हैं इसलिए उसका अवभासक क्षणिक ज्ञान का अवभासक उससे अलग नित्य साक्षी चेतन ज्ञान आत्मा न होने से निरात्मत्व च तो निरात्मत्व का, का प्रसंग आता है निरात्मत्व सियादेव और ये जो है श्रुति विरुद्धम ये जो श्रुतियां बता रही हैं कि आत्मा तो नित्य विज्ञान स्वरूप है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का विरोध सिद्ध होगा इस प्रकार ये बौद्ध मत का निराकरण होता है अब वेदांति ये बताते हैं कि ज्ञान का साक्षी स्वीकार न करने से ज्ञान को स्वयं ही क्षण संवेद्य मानने से निरात्मकत्व का प्रसंग आएगा लेकिन आपने भी तो वेदांति को बौद्ध सकते हैं वृत्त्यात्मक ज्ञान का तो अवभाषक नित्य ज्ञान स्वरूप साक्षी को मान लिया है इसलिए उसका अवभाषक साक्षी तो आत्मा होगा लेकिन साक्षी तो अन्य औभाष्य नहीं है अन्य औभाष्य मानेंगे तो जड़ होगा तो साक्षी का भी तो साक्षी आप नहीं मान रहे हैं तो निस्साक्षी आपका भी साक्षी है वो तो भी अनात्मा होगा क्या ये एक शंका आ सकती है ना इस शंका का निराकरण सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार करता है सै इत्यादि में हाँ। तो यथा देहस्य से साक्षिना एवं सात्मत्व तथा विज्ञानस्य से साक्षीण एवं सात्मत्व संभवती कहते हैं देह सात्मक है कब माना जाता है जब उसका कोई साक्षी होता है तो साक्षी को लेकर के ही देह का सात्मकत्व है जैसे ऐसे चित्त चित्तवृत्ति में भी सा, सात्मकत्व साक्षी को लेकर के ही होगा जो उत्पन्न विनाशशील ज्ञान है वृत्यात्मक उसका कोई ना कोई साक्षी होगा तो सात्मक सिद्ध होगी स्वसंवेद्य मानने पर सात्मकत्व सिद्ध नहीं होगा उनमें आगे कहते क्यों तो कहते इसलिए कि असाक्षिकवे तो निरात्मत्व एवं इति भाव तो यदि आत्मा वृत्तियों का कोई साक्षी नहीं मानेंगे क्षणिक ज्ञान का उसे ही स्वसंवेद्य मानेंगे तो निरात्मत्व का प्रसंग आता है साक्षी न होने से हाँ? की से साक्षी है साक्षी है कहा जाता है हाँ? तो कोई है साक्ष्य तो साक्षी नहीं साक्ष्य नहीं ऐसा सिद्ध ये कह रहे हैं कि साक्ष्य जो है वृत्तियां ज्ञान उन्हीं उनको स्वयं ही स्वयं की अवभाषक मानेंगे उनका अवभाषक साक्षी स्वीकार नहीं करेंगे तो निरात्मत्व का प्रसंग आएगा तो ये जो साक्ष्य कोटि में आने वाला वृत्यात्मक ज्ञान है बौद्ध उसी को ही स्वसंवेद्य कह रहे हैं तो उसी को स्वसंवेद्य कहेंगे तो फिर उसका अवभाषक अपने से ही अवभाषित हो रहा है उसको अवभाषकांतर की आवश्यकता नहीं है ये कहोगे तो ये कहेंगे तो निरात्मक का प्रसंग आएगा वृत्तियों वृत्तियों को किसी अवभाषकांतर की अपेक्षा न मानने पर नित्य आत्मा की सिद्धि नहीं होगी ये निरात्मत्व का प्रसंग है इस पर क्या ये है तो आगे कहते हैं असाक्षिकवे तू निराव एवं इति इतिभा यदि वृत्तियों का अविभाषक दूसरा नहीं स्वीकार करेंगे तो निरात्मत्व का प्रसंग आएगा आगे कहते हैं इस निरात्मत्व को टालने के लिए जो स्वसंवेद्य ज्ञान है वही तो आत्मा है इसलिए निरात्मत्व का प्रसंग नहीं आएगा इस निरात्मत्व के प्रसंग को टालने के लिए यदि जिस ज्ञान को हम स्वसंवेद्य कह रहे हैं वह ज्ञान ही आत्मा है इसलिए हमारे मत में निरात्मत्व प्रसंग नहीं है ऐसा विज्ञानवादी कहना चाहेंगे यदि तो उसका अनुवाद करके दोष बता रहे हैं कि न च विज्ञानम एव आत्मा या ऐसा होना चाहिए एक आत्मा शब्द छूट गया है हां? दो आत्मा है ना? हां वो श्रेष्ठअ तो ठीक है एक इसमें आत्मा प्रथमांत आत्मा शब्द नहीं है होना चाहिए विज्ञानम एव आत्मा ये और तो शक्यम के साथ जाएगा आगे बौद्ध ये कहें यदि कि विज्ञानम एव आत्मा ये जो ज, जो सोसंवेद्य विज्ञान है वही तो आत्मा है और इसलिए उसे दूसरे किसी अवभाषक की जरूरत नहीं है आत्मनश न साक्षंतर अपेक्षा अपेक्ष या तो जो आत्मा होता है उसका सात्मत्व कोई उसका दूसरा अवभाषक होने से नहीं सिद्ध होता वो आत्मा स्वयं होने से ही उसमें सात्मत्व है वही आत्मा है तो जैसे आत्मा में साक्षांतर की अपेक्षा से सात्मकत्व कोई भी आत्मवादी नहीं मानते हैं ऐसे क्षणिक विज्ञान रूप जो आत्मा है उसका वो स्वयं आत्मा होने से ही सात्मत्व तो उसमें सिद्ध होगा तो आत्मनिश्चित साक्षातर अपेक्ष सात्मत्व आत्मत्वाद तो आत्मा होने से ही उसमें सात्मत्व है अन्यथा तवापि तुल्यम दूषण दूषणम ये कौन विज्ञान बौद्ध कह रहे हैं सिद्धांती को अन्यथा यानी आत्मा को भी साक्ष आत्मा होने से ही सात्मक न मान करके साक्षांतर की अपेक्षा से सात्मक मानेंगे तो आपके मत में भी ये दोष आएगा जो नित्य विज्ञान स्वरूप आपका आत्मा है उसका भी एक दूसरा साक्षी मानना पड़ेगा तब वो सात्मा हो जाए सात्मक हो जाएगा लेकिन आप कहते हो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा होने से ही उसे साक्ष्यंतर की अपेक्षा नहीं वो आत्मा होने से ही सात्मक है जैसा आप कहते हैं ऐसा हम भी कह रहे हैं तो अन्यथा तवापि तुल्यम दूषणम ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो कहते हैं न शक्यम वक्तुम ऐसा बौद्ध नहीं कह सकते वेदांती को <coughs> क्यों नहीं कह सकते कहते विज्ञान से क्षण भंगुरत्व आत्मत्व आत्मत्वयोगात मम तू आत्मनो नित्यवात न इति अवद्यलेश कहते हैं जिस क्षणिक विज्ञान को आप स्वसंवेद्य कह रहे हो वह क्षणिक होने के कारण विनाशी होगा विनाशी होने से देहादि के तरह अनात्मा होगा और अनात्मा को साक्ष्यंतर की अपेक्षा से ही सात्मक कहा जाता है जैसे देह अनात्मा है तो उसका साक्षी है तो सात्मक है ऐसे ही सात्मक माना जाता माना जाएगा क्षणिक होने के कारण अनात्मा जो विज्ञान है आपका वृत्ति रूप ज्ञान उसमें क्षणिकत्व होने से देहादि की तरह अनात्मत्व होगा अनात्मा होगा तो साक्षांतर की अपेक्षा उसमें सात्मत्व सिद्ध होगा और मम तु ये वेदांतिक हमारे मत में तो आत्मा नित्य है नित्य होने से कोई दोष नहीं आता अनात्मत्व की आपत्ति नहीं आती ये कहते हैं तो ममतु आत्मनो नित्यत्वात्म अवध्य लेश हाँ तो अवध्य कहा जाता है दोष को तो दोष का ले भी नहीं है इस प्रकार ये बौद्ध मत का निराकरण हुआ अब ये बौद्ध मत तो बीस में इस प्रकार आया था एक देशी एक देशी अंतर जो वैशेषिक से अलग हैं, प्रतिबोध विधितम का अर्थ करना चाहते थे आत्मा का स्व संवेद्यत्व आत्मा में सुवेदत्व बौद्ध विज्ञान स्वरूप मान करके जैसे उसमें करते हैं ऐसा मान लो इसे समझाने के लिए बीच में वाया और उसका भी निराकरण हुआ और मुख्य बात ये सिद्ध हुई कि प्रतिबोध विधि मतम का अर्थ स्वसंवेद्यता ये नहीं किया जा सकता ये बताया गया अब कुछ लोग प्रतिबोध विदितम का अन्य अर्थ करते हैं निर्निमित्त बोध प्रतिबोध है ऐसा प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ करते हैं कुछ लोग कहते हैं सकृत बोध को प्रतिबोध कहा जाता है उन दोनों का अनुवाद करके उसमें अरुचि बता रहे हैं भस्कर भगवान आ गया यत पुनः इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में प्रतिबोध वाक्यस्य अर्थांतरम संकते यत पुनः इति प्रतिबोध विदितम इस वाक्य का पूर्व में सर्वप्रथम तो सिद्धांतानुसार अर्थ बताया समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य का अर्थ है फिर वैशेषिकों का और वैशेषिक से अतिरिक्त एक एक देशांतर का मतानुवाद करके उसका निराकरण हुआ अब ये प्रतिबोध के विषय में तीसरा और चौथा ऐसे दो और मत बताए जा रहे हैं जो पूर्व पक्ष हैं तो इसलिए प्रतिबोधवाक्य से अर्थांतरम इसमें अर्थांतर चलेंगे पूर्व पक्ष के अनुसार जो दो अर्थ बताए थे उससे भिन्न ये तीसरा अर्थ विषय शंका की जा रही है यद पुनः प्रतिबोध शब्दे नोबोध प्रतिबोधो यथा इति अर्थ परिकल्पयन्ति एक ये और दूसरा सक्रित विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे एक ये ये प्रतिबोध शब्द के अलग अलग दो अर्थ अन्य लोग करना चाहते हैं निर्निमित्त बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है एक मानते हैं दूसरे मानते हैं कि सकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है एक बार उत्पन्न हुआ ज्ञान वो बार बार नहीं उत्पन्न होता एक बार उत्पन्न होता है वो सकृत बोध का अर्थ करना चाहता है प्रतिबोध शब्द का अर्थ है सकृत बोध और इन दोनों मतों में भषकर भगवान अरुचि बता रहे हैं निर्निमित्त सनिमित्तो इत्यादि से उससे पहले थोड़ी टीका है इसे देखिए टीकाकार निर्निमित्त बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ होगा ये जो पूर्व पक्ष आग्रह करते हैं उस पर लिख रहे हैं पहले कि ब्रह्मा अस्मि इति चिन्तयतो यावत् चेतो तावत् समाधि निवृत्ते चेतो व्यापारे यह परमानंद युक्त आनंद साक्षात्कार सोचते प्रति तो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है निर्विकल्पक समाधि संप्रज्ञात समाधि ये निर्निमित्त बोध प्रतिबोध ये कहना चाहते हैं एक देश दूसरे श्रुतिस्त प्रतिबोध शब्द असंप्रज्ञात समाधि का बोधक है प्रतिबोध शब्द का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि और उस असंप्रज्ञात समाधि में मय के रूप में स्फुरित होता है ब्रह्म और वो असंप्रज्ञात समाधि में मय के रूप में ज्ञात ब्रह्म और सम्य ज्ञात है ऐसा मान लो ये अन्य लोग कहना चाहते लेकिन ये सिद्धांत नहीं है सिद्धांत <coughs> के बहुत निकट है लेकिन सिद्धांत नहीं है इसलिए पहले प्रतिबोध शब्द का अर्थ असंप्रज्ञात समाधि करने के लिए संप्रज्ञात समाधि का भी लक्षण कर दिया कि संप्रज्ञात समाधि कहाँ तक मानी जाएगी तो कहते हैं जब तक ब्रह्म अहम इति चिंतयत चेतो व्यापृति यावत यावत यानी जब तक चेतो व्यापृतिया ने चित्त का व्यापार चलता रहता है मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन करने वाले साधक का जब तक चित्त व्यापार होता रहेगा बाह्य व्यापार तो नहीं है लेकिन मैं ब्रह्म हूं इसके लिए भी मन का मन की वृत्तियां वो बनानी पड़ती है ना वो चित्त का व्यापार है वो संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि में भी दो फिर और दृग दृश्य विवेक में बताइए है ना दो प्रकार की समाधि संप्रज्ञात समाधि तो शब्दानुविध में तो सच्चिदानंद सच्चिदानंदो अहम् ओ मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसे शब्दों का आवर्तन होता है असंग ब्रह्म हूँ हाँ अहम् सच्चिदानंदो अहम् इत्यादि चिदानंद रूप शिवो अहम शिवोह मनोबुद्ध्यहंकार चित्ता इत्यादि शब्दों के माध्यम से मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन शब्द का आलम्बन लेकर के किया जा रहा है तो वहां पर भी चित्त का व्यापार है वो है संप्रज्ञात समाधि और शब्द को छोड़ करके दृश्य को आलम्बन बनाते हैं तो दृश्य समाधि होती है तो इस प्रकार ये दोनों समाधि तो चित्त के व्यापार युक्त होने के कारण सम्रज्ञात समाधि है तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा अहम् अस्मि इति अस्मी तो यावत् चेतो तावत् निवृत्ते चेतो व्यापारे यह परमानंद साक्षात्कार तो जब चित्त का व्यापार निवृत्त होता है शब्द का आलंबन तथा दृश्य का आलंबन छोड़ करके चित्त की वृत्ति जो शब्द का लक्ष्य है चिदानंद रूप शिवो अहम इत्यादि शब्दों का लक्ष्य है उसी में समाहित हो जाती है शब्द को शब्द का आश्रय छोड़ करके तो फिर वहां पर समाहित चित्तमे परमानंद साक्षात्कार जो होता दृष्टु स्वरूप अवस्थान के अनुसार वह परमानंद स्वरूप आत्मा स्पुरित होता है वो है असंप्रज्ञात समाधि तो यह परमानंद साक्षात्कार सो असंप्रज्ञात समाधि ऐसा अनुभव करिए बीच में उदृष्टान्त है तो चेतो व्यापारे निवृत्ते सति यह परमानंद साक्षात्कार सो असंप्रज्ञात समाधि वह असंप्रज्ञात समाधि है वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है चित्तवृत्तियों के निवृत्त होने पर समाहित चित्त में जो आत्मानंद की अनुभूति असंप्रज्ञात समाधि है वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है ऐसा कुछ लोग मानते हैं और इस प्रतिबोध शब्द का अर्थ नि, निर्विकल्पक समाधि ही है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया सौ सुप्त आनंद साक्षात्कार वत तो सौ सुप्त आनंद <coughs> सुसुप्ति के समय सुख वो है सूप्त आनंद सहते सुसुप्ति में होने वाला आनंद वो सुप्त आनंद हो गया और उसका साक्षात्कार सुसुप्ति के समय होता है उसका कोई निमित्त थोड़ा ही होता है बाहरी जो रूपादि का ज्ञान होता है उसका तो निमित्त होता है विषय इंद्रिय का संयोग आदि संबंध लेकिन सुसूपति में जो सुखानुभूति हो रही है उस सुखानुभूति का कोई निमित्त नहीं है वह निर्निमित्त ज्ञान है ऐसे ही असंप्रज्ञात समाधि में जो परमानंद का अनुभव हो रहा है वह निरनिमित्त बोध है वो है निर्निमित बोध वो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है प्रतिबोध उच्चते है एक देशी का मत है एक देशी का मत है इसलिए प्रतिबोध शब्द के विषय में अर्थांतर की शंका कर रहे हैं सर टीका में टीकाकार ने लिखा ना तो शंका करने वाले तो दूसरे लोग हैं सिद्धांत थोड़ा ही सिद्धांत का तो पहले अर्थ बता दिया ये तीसरे प्रतिबोध शब्द के अर्थ के विषय में पूर्व पक्ष आए हैं पहले वैसे वैशेषिक थे फिर दूसरे एक है और ये अब तीसरे आ गए हैं प्रतिबोध शब्द का अर्थ इस प्रकार निर्निमित बोध करने वाले और इस पक्ष में प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्निमित बोध ही होगा अपने इस पक्ष का समर्थन करने के लिए सुरेश्वराचार्य जी के वाक्य को भी प्रमाण के रूप से बताते हैं इसलिए कह रहे हैं कि तद उत्तम वार्तिक अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासन मुच्यते तो वार्तिक कार हैं सुरेश्वराचार्य जी बृहदारण्य उपनिषद भाष्य का जो वार्तिक है उस वार्तिक में निधि शब्दार्थ को बताते समय उन्होंने कहा अपरायत्त बोधा। परायत्त बोध परायत बोध कहा जाता है साधन अधीन ज्ञान को पूर्व पक्ष के अनुसार सिद्धांत में तो है। तो अपरा, परायत बोध हुआ साधन के अधीन बोध अपरायत्त बोध का अर्थ हो जाएगा निर्निमित्त बोध जिसका कोई निमित्त नहीं है जैसे सौसुप्त आनंद का कोई निमित्त नहीं है आनंद आनंदानुभूति का पूर्व पक्ष के अनुसार सिद्धांति तो बताएंगे वहां भी निमित्त है सिद्धांति तो ये बताएंगे और निधिध्यासन भी सनिमित्त ही होता है ये बताएंगे तो अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासन उच्चते इस वाक्य से निधिध्यासन का लक्षण करते हुए निर्निमित्त बोध को निधिध्यासन कहा जा रहा है और वही निर्निमित्त बोध रूप निधिध्यासन असंप्रज्ञात समाधि है वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है ऐसा एक देशी मानना चाहते हैं और इसमें भाष्यकार भगवान के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी का भी यह वाक्य प्रमाण के रूप में बताते हैं ये प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्निमित बोध है ज्ञान के तरह ऐसी कल्पना जो करते हैं उसका मत बताया गया अब अपर इत्यादि से यह जो कहा गया था सक्रित विज्ञानम प्रतिबोध इति अपर उन अपरे का यहां पर वो किया जा रहा है मत बताया जा रहा है अथवा इत्यादि से और यहां अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासनम उच्यते ये पूर्व पक्षी के मत का समर्थक सिद्धांतिका वाक्य बताया गया इसका अर्थ सुरेश्वराचार्य जी भी प्रतिबोध शब्द का अर्थ यही कहते हैं ये लगेगा इसलिए दो नंबर टिकने को देखिए उक्त बोधस्य निर्निमित्व प्रमाणम आह अपरायत्त असंप्रज्ञात समाधि ही निर्निमित्त तो बोध है वो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है इस अर्थ का समर्थक वार्तिक वचन जो बताया जा रहा है कहते वार्तिक कार कह रहे हैं ये सिद्धांत अभी बताएंगे तो सिद्धांत अनुसार पहले अर्थ करते हैं कि वृत्त्यावरण भंगे निरावरण स्वरूप प्रकाश से प्रकाशांतर निरपेक्षत्वात् निरपेक्ष इति गति ये जो अपरायत् निधिध्यासन उच्चते सुरेश्वराचार्य जी का यह वाक्य है उसमें अपरायत् बोध शब्द का अर्थ सिद्धांतानुसार ऐसा करना यदि सिद्धांत का प्रतिपादक इस वाक्य को मानना है तो वृत्त्या आवरण भंगे सती ये सती सप्तमी है वृत्तने तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मकार वृत्ति और उससे जब आभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी तो निरावरण स्वरूप प्रकाशस्य तो निरावरण हो गया स्वरूप प्रकाश यान स्वरूपभूत ज्ञान तो उसे फिर प्रकाशांतर निरपेक्ष उसे अवभाषित होने के लिए किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है वृत्ति की आवश्यकता होती है आवरण को दूर करने के लिए और फल व्याप्ति वो स्वयं चिद्रूप होने से उसमें नहीं है इसलिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं इसलिए उसे अपरायत्त तो बोध कहा जा रहा है ये सिद्धांत के अनुसार अर्थ निकलेगा लेकिन अपरा बोधो ही निधि ये पूर्व पक्ष के समर्थक के रूप में यदि पूर्व पक्षी दे रहे हैं तो कहते हैं ये मानना कि यहाँ वार्तिक में जैसे श्रुति में आया असदेव इदमग्र आसीत लेकिन वहां पर फिर आगे कहते हैं कि कथम असत असत जाए उसका निराकरण करता है ना तो असद ये, वही ये एक प्रकार से है। ये असद शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष है तो का निराकरण करने के लिए वहां पर आ, वो अनुवाद किया है पूर्व का ऐसे यहाँ पर वार्तिक में पूर्व के रूप में अपरायित बोध निधिध्यासन है ऐसा वार्तिक कार ने पूर्व पक्ष का अनुवाद किया ये है ये कह रहे हैं कि वार्तिक व पूर्व तया एक देशी मत उद्भावनम ये तथ ये पूर्व पक्षी के मत का उद्भावन यानी अनुवाद है फिर आगे वाले वार्तिक में उसका खंडन है यह समझना यह नहीं कि वो सिद्धांत ही है तो पूर्व पक्षी तो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कई सिद्धांत ग्रंथ में पूर्व पक्ष का अनुवाद करने वाला वाक्य उतना ही देगा तो सामने वाले को लगेगा कि आर्थिक भी ऐसा कह रहे हैं ऐसे भटकावे में नहीं आना ये टीका का। कार ने टिप्पणी कार ने कहा आगे अथवा अक्रिय ब्रह्मत्मानुभवे इत्यादि टीका में टीकाकार ओजो सकृत विज्ञानम प्रतिबोध ये वाक्य आ भाष्य में उसकी व्याख्या कर रहे हैं लेकिन इसमें इसमें भी एक वार्तिक भी आ रहा है ये सब चर्चा हम लोग कल करते हैं